अच्छा रवि जी बोले स्वण न दुर्सर्पण भाते तत्वि साक्षात्श्वाकरेण ब्रह्ते ब्रह्ते इति सर्वा नाम विविध समुद्री चर्मा ब्रह्मी श्रुतिर्जग्री उतवतीम कर्म की बृहदारण्युर्जगृदारण्य छ एक प्रथमध्याय षष्ठा प्रथम त्रयम् वा इदम् ये त्रय वीन को नाम भी गिना दिया नाम रूप कर्म कर्मी तीन ब्रह्म तो ही है यही तीन अर्थात तीन। तीन जगत का स्वरूप है नाम रूप और कर्म व्यापक जगह गायनम कृतवती यही शब्द गायनम कृतवती कृतवती ये दीर्घयर किस सूत्र से आएगा आप दिया दिया दिया दियांक दिया में क्या प्रत्यय हुआ मतलब गीत हुआ उससे पहले निष्ठा में क्या होने से प्रत्यय हुआ तब तो तो तो तुम्हें उगित रह उगित रहने तो ने से उगित से गायती स्वाधिकारीया मसायन की है इसका अर्थ है की स्व अधिकारीण श्रवया मास स्वधिकारीण द्वितीय बहुत अर्थात श्रुति के जो अधिकारी है के अधिकारी चतुष्ट तो तो वो श्रुति के लिए अधिकारी तो वे वे उनको श्रावया ये श्रावया रूप कैसे होगा श्रवण धातु है श्रावया मास का रूप होता है क्या चीज है तो यहाँ तो अनु तो तो कैसे हो जाएगा अनुप्रयोग कब होता है किस सूत्र ऐसी अनुप्रयोग होगा अनुप्रयोग करने वाला सूत्र क्या है क्रिया अनुग्री नीति तो में लिट पर पर मतलब लिट परा क्री अनुग होगा ये किस हो तो फिर सभी धातु से हो जाए क्री भू तो अनुप्रयोग होंगे ये जहा लघु में, में दिखाया गया ये किस धातु से किया गया रुकुरक्षण में क्यूँ अत सत्य मैंने सूचक सो के वहां क्यों नहीं में गए तो से, और से देते है? तो हो दिखाया न अनेक जो होगा तभी तो जाकर के हो पायेगा वहां क्या दिया उसका काशी रहने का आम वक्त वो तो आम हुआ आम होने के बाद हो फिर लिट है जो क्रिया से अनुजे लिटी उसका वृत्ति क्या है आमंत्रा लिटपरा तो आमंत्र होने पर ही जाकर के ये लिट पर होंगे तो यहाँ किन्तु आमंत्र हुआ है श्रावया मास देख रहे थे न टीका में अमन्ती? आम हुआ है आम हुआ नहीं श्राव्या हो। होगा तो यहाँ हो तो भी आम होगा श्रावी पहले नीच हो गया नीच होने से धातु अनेकाश हो गया क्या धातु हो गया श्रावी आगे फिर अनेक होने से आम प्रयोग हो गया तभी तो आम को मान करके नीच को गुण होगा श्रावि को गुण होगा पर में जब आम रहेगा पूर्व में नीच को गुण होगा हो क्या सूत्र दूसरा अभी अय हो जाएगा पर में आम रहा अभी नीच को अय हो गया अभी को अय हो जाने से ये कितने हो गया श्राव श्रावय हो गया आगे आम मिल गया कितना हो गया श्राव आम यहाँ तो हो गया आगे फिर क्री का अनुप्रयोग कौन सूत्र करेगा अनुसार अनुत्रिटी तो फिर ये अनुप्रयोग हो गया तो अनुप्रयोग हो जाने से अभी श्राव्याम आगे अशु यहाँ अशुआ श्राव्याम आगे अशु हुआ अभी ये श्राव मास में परसमी पद किया न आत्मनि पद किया तो परश क्यों हुआ अस धातु परश हुआ तो होने से परश अगर हो जाएगा तो फिर गोपायम सकार क्रिया धातु परस है ना आत्मनिपद है तो क्रिया आत्मनिपद में भी चलेगा नहीं चलेगा तो यहां पार्थ पार्थ पार तो यहाँ क्यों न नहीं तो यहाँ नहीं गोपाय चकारो में वो हम चक्र भी कर सकते थे अगर घटना क्योंकि वो तो उभयपति है दूरो दूरो क्या क्रिया अच्छा, तो उसके आम प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यो अनुप्रयोग अनुप्रयोग्रयोग जो क्रिय हुआ आम प्रत्यय प्रत्ययवत आम प्रत्यय जैसा होगा ये आम प्रत्यय क्या है क्यों करने आम ये प्रत्यय यशमा बहुत करते तो आम प्रत्यय अभी किस से हुआ यहाँ आम प्रत्यय किस से हुआ से श्रु धातु परोसम पद है है है इसलिए आम प्रत्यय क्रियो अनुप्रयोग से अनुप्रयोग तो हुआ वो आम का जो प्रत्यय प्रकृति है उसी के जैसा होगा यहाँ श्रु धातु परसम पदुनिपद है परसम पद होने से उसमें जो अभी आम आया उसके पद जो क्रिय आएगा यहाँ तो असहाय परसम पद ही होगा तो प्रकृति जैसा है ये अनुप्रयोग ऐसा हो जाएगा अगर नहीं की अस धातु परोशनी पद है इसलिए अस होगा प्रकृति अगर है तो श्रावया मास हाँ वो तो आम क्रियो अनुप्रयोग है क्योंकि भू और अवस्था नित्य है ठीक है भू और अवस्था नित्य परोशी पद ही स्वाधिकारीण श्रावया मास इसलिए देखिये श्रुति कहती है मतलब यहाँ टीकाकर कहते हैं श्रुति ये बात जो कहती है किसको कहती है कहते है, आप आमर कहते है और चंडाल सबको कहेगा कादा नहीं कहेगा कहते हैं कि स्वाधिकारी न अर्थात जो अधिकारी है उन्हीं को ही श्रुति कहेगी कहे कहने पर भी दूसरों को ग्रहण नहीं होगा यही तात्कर्य है श्रुति तो उन्ही तो ग्रहण होगा जिनमेंगे इसलिए है या था है के में शायद अधिकारी नमिजनो को हो वेद उसी में ही प्रमा उत्पादन करवाएगा जो अधिकारी है जो अधिकारी नहीं है वो सुनने पर भी उसका नहीं होगा अरे चालीस साल से सुन रहे पचास साल से सुन रहे साल से कैलाश में आ रहे हैं कहते उससे नहीं होगा अधिकार अगर है तो भी हो जाएगा अधिकार नहीं है तो नहीं होगा कहीं हम जाकर वहां बैठते हैं पाठ चलता है बैठते हैं कहा है? ना मेडिकल कॉलेज में तो हमको भी अंतिम में मिल जाएगा सर्टिफिकेट हम भी डॉक्टर बन जाएंगे नहीं होगा क्यों आपके पास अधिकार नहीं है वो जो प्रवेशिका परीक्षा होती है उसमें आप उत्ती नहीं हुए हैं नहीं होने से आपके पास तो तो अधिकार नहीं है पढ़ने का आप जाकर बैठ जाएंगे अब बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाएगा ये बात ऐसी ही इसलिए अधिकार संपादन करना ये अधिक महत्वपूर्ण है साधन चतुष्ट संपादन या, करना अधिक महत्वपूर्ण है कुठार में अगर धार है वो तो तुरंत जाएगा अगर कुठार में धार ही नहीं है तो फिर काटते रहिए काटते रहिए इसलिए हमेशा सा ये साधन चतुष्ट को तो ऊपर अधिक महत्व देते रहेंगे ये दृढ़ होना चाहिए श्रवण तो करेंगे किन्तु हमारा अभी मुख्य उद्देश्य रखेंगे इस प्रकार इसलिए जो कैलाश का जीवन परंपरा है, हमेशा ये साधन से अधिक में होते दृढ़ होना चाहिए ये अगर नहीं होगा खाली फास्ट सुनते हैं वो पढ़ते हैं, सब करते हैं सब बहते हैं मिल जाएगा किन्तु नेट में ये ज्ञान क्यों नहीं आ जाएगा बाकी सब आ तोक जाएगा इसलिए कह सो अधिकारी श्रावया की मीति आता अपने अधिकारी को क्या सुनाया ब्रह्म एव सर्व नाम आकाशादी देहांतान संज्ञा विशेषण ब्रह्म एवं सर्व नामानि ब्रह्म ही सारे नाम है तो ब्रह्म एव अर्थात ये जो सारे नाम है वो क्या है ब्रह्म एव अर्थात तो एव कह तो करके कर ब्रह्म इतर नहीं है इसको कहा जाएगा अन्य योग बद ब्रह्म ही निद्णार है अतः ब्रह्म ऐसी अन्य किसी का लाकर के योग कर देंगे माया है प्रधान है क्या नहीं हो पाएगा ब्रह्म है वो अन्य से योग से व्यवच्छेद अन्य का योग नहीं कराने दिया ब्रह्म है न पृथ्वी व्यक्त है जो वायु व्यास व्यास मनाक्ष काल अधिकात्मा काल अधिकात्मा मनाक्षी नवे कहा जाता है अर्थात इतने ही है अन्य का योग नहीं हो पाएगा अन्य योग सर्वना आकाशादी देहांता आकाश से लेकर के देह पर्यंत तो इस सृष्टि का क्रम में तैतरे उपनिषद में प्रथम आकाश वा तस्माद आत्म आकाश से तो वहाँ क्रम लेकर के स्वयं पुरुष अन्न अन्ना पुरुष में लेकर के छोड़ दिया पुरुष सृष्टि क्रम में पुरुष अंतिम में आ गया पुरुष अर्थात देह इसलिए कहते आकाशादी देहांत आकाश आदि देहांत में घटक पद कितने है करके गिनना पूरा करके बोलना दो है <sentido revision analysis> आ, चार थी। थी। तो, चार <थक भाराणी> तो <Information> अभी कितने कितने का भाग होगा व्यवहार करेगा दो तो दो का ये जो दो, दो में ये दो हो गया ये दो हो गया ये दो दो में क्या समास है दो दो का अंदर में फिर ये दो दो को मिला करके आकाशादी देहांकन संज्ञा विशेषण ये सब संज्ञा विशेष है आकाश अलग है देह अलग है ये सब अलग अलग संज्ञा है संज्ञा अर्थात नाम छविधा ने रूपाणी नाना या रूप या रूप अर्थात अर्थ आकाश का अर्थ क्या है कहते हैं अवकाश आदि और ये जो देह देह का अर्थ क्या है कहते हैं दीपद मनुष्य को कह गया जहाँ सृष्टि प्रक्रिया पुरुषों को मनुष्य को कह दिया था दीपद दे? कह दिया ये अर्थ आकाश का अर्थ क्या है कहते हैं आकाश शब्द हो गया उसका अर्थ क्या है अवकाश खालिस्थान दे और देह देह का अर्थ क्या है कहते हैं द्विपद शरीर अभी पहले पहलेना पड़ेगा दीपद हाँ सर दीपद अर्थात दो, अच्छा इति दीपद दो, दो, पादो, इति दीपद। दीपद में ये आकार कैसे हो जाएगा संख्या संख्या सूत्र पूर्व संख्या अथवा शुभ में रहेगा तो पाद का अकार का लोक हो जाएगा पाद का भी आकार लोक हो जाने से तो हो जाएगा द्विपाद द्विपाद को द्विपद कैसे हो गया द्विपदाना पाद पद संज्ञा होने ऐसी पदीप द्विपद के आगे अंत आगे तो तो आगे मिलकर तो द्विपद अंत में ऐसी द्विपदान्तन पादक पदाध्य हो गया तो देखाना। तो देखाना अभी सब में जो प्रथम हो जाता है दीपाद, कैसे हो गया दीपको जम सकाना चल जाता यहाँ होगी तो कौन है होगी तो से न हो गया तो सन बनता है नहीं किया था अच्छा है ना ज्यादा शब्द तो नहीं हो रहा है न उसका व्याकरण तो सब होना चाहिए किताबा तो सत शब्द का व्याकरण भी सब होना चाहिए कभी बात हो जाएगा नहीं होना चाहिए वहाँ भी भोसा नहीं होता है न यहाँ द्वितीय बहुवचन पहले ना द्वितीय बहुवचन करने के लिए आपको तो को ऐसा लाना पड़ेगा द्विपाद को ऐसा के लिए नहीं ये है बहुग्रह अर्थात द्विपाद अंतो यश इस प्रकार की बहुत यहाँ द्वितिया में अच्छा हाँ हाँ पद से कर लिया जाएगा वो लघु में नहीं, नहीं है तो तो आजादी पर में ऐसी हो जाएगा ब्रह्मण द्विपद नाना विकार विशेषण ये सब विकार है विकार और कार्य हो गए ब्राह्मण जाति उसका नाना विकार और थे जो तृतीय पाल कर्मा अभी समग्रा अब चकार से चर्थ तस्था चर्थ विषय में हो गया रूप ग्रहण जो दिया तृतीय द्वितीय बाद में रूपाणी विविधा तो इसका तात्पर्य है जो आपने रूप ग्रहणम गंगाधि ग्रहण से अपनी उपलक्षण रूप ग्रहण ऐसी जितने सारे विषय है अर्थ सारे अर्थ गंगाधि शब्द वही इसको श्रेय और समग्रणी कर्माणी कर्मा अर्थात आकाश प्रदान आदि आकाश का कर्म हो गया अवकाश देना तो ये अवकाश यहाँ आकाश शब्द का अर्थ अवकाश अवकाश देना है। यही आकाश का कर्म है क्यों भेद भी विविधानी कर्माणी विविधानी रूपाणी के लिए विविधा दिया दे गया नामाणी के लिए सर्वाणी दे दिया और कर्माणी के लिए समग्राणी दे दिया समग्राणी कर्माणी कर्म सृष्टि हुआ आकाश से लेकर के शरीर पर्यंत तो आकाश का कर्म हो गया अवकाश प्रदानी अवकाश देना तो आकाश प्रदानी अर्थात अवकाश प्रदानी अवकाश देना खाली जगह छोड़ने से तो दुश्मन को अवकाश मिलेगा और शरीर के लिए हो गया स्नान और शादी ये सब कर्माणी पुरुष के लिए क्रिया विशेषण विशेष क्रिया विशेषो को भी धारण करता है भिवर्ती। भिवर्ती का करता कौन ब्रह्म ही इनका करता है सत्ता साफूर्ति दे करके सबको रजुआिकम सर्पादि प्रतिभाम ये जो सर्पादि प्रतिभास सर्प का जो प्रतिभास हो रहा है ये सर्प को सत्ता सूर्ति कौन दे रहा है रज्जु इसलिए कहते है रजुआ दिखम जैसे रजिकम सर्पादि प्रतिभाष को धारण करता है उसी प्रकार की अधिष्ठान दर्शन सुनयान प्रति दर्शयती पूरा जगत को धारण करता है कौन ब्रह्म तो धारण करता है अर्थात अधिष्ठान दर्शन शून्य प्रति दर्शयति जो अधिष्ठान को नहीं दिख रहा है देख रहा है रज्जु को जो नहीं देख रहा है वो सर्पो को देखेगा तो यह कह जाएगा कि रज्जु अधिष्ठान शून्य वाल ज्ञान शून्य वालों को सर्प दिखा रहा है कौन दिखा रहा है रज्जु दिखा रहा है तो यहाँ ब्रह्म ये नाम रूप कर्म को विभिन्न धारण करता है इसका क्या अर्थ हो गया अधिष्ठान दर्शन शून्य तो जिनको अधिष्ठान का दर्शन नहीं हो रहा है अधिष्ठान कौन है यहाँ ब्रह्म तो, तो ब्रह्म तो सबको दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है कहते हैं तो ये जो नाम रूप कर्म क्यूँ दिखा रहा है कहते हैं अधिष्ठान दर्शन शून्य जब तक अधिष्ठान दर्शन शून्य रहेगा तब तक ये नाम रूप कर्म दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे इसमें सत्य तो बुद्धि रहेगा सत्य का अधिष्ठान दर्शन शून्य प्रति दर्शयती तो दर्शयति का करता हो जाएगा वही विभर्ति का अर्थ हो गया नाम रूप कर्म का भरण करता है तो अधिष्ठान ज्ञान शून्य वालों को नाम रूप कर्म दिखा रहा है ऐसा लगता है अच्छा ये पचास लोक संख्या उच्चारण करेंगे अत्र अत्र अर्थात् अस्मिन् अर्थात जैसे ब्रह्मा पूरा नाम रूप कर्म कर्मात्मक जगत को धारण करता है इसी विषय में लोक प्रसिद्धम दृष्टान्तम समाज से कैसे कहेंगे लोके प्रसिद्ध लोकमन प्रसिद्ध प्रसिद्ध दृष्टान्त आहार सुवर्णत्वं च ब्रह्मत्वं सुवर्णत्वं च भव जायमानस्य सुवर्ण सुवर्ण शाश्वत में अच्छा प्रथम तथा ब्रम्हण से ब्रह्म ये जो जन धातु होता है जन प्रादुर्भाव कहेंगे कि घटो जायते अभी जन धातु व्यवहार के जन धातु जो अभी घट के लिए व्यवहार हुआ है तो जन धातु का यहाँ कर्ता कौन है घटो होगा ना कुलाल होगा कुल तो कहा जगह कुलालो जायते तो जन धातु का कर्ता यहाँ कौन है घट हुआ जन धातु का, का, तो का करता नहीं कुलाल तो हेतु करता हो जाएगा जन धातु से नीच करके तो तो फिर आगे लकार करेंगे तो कुलाल को कहेगा जन धातु का करता हो गया घटन इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं सुवर्णात जायुष्य सुवर्ण से जो जन्म तो तो तो तो तो होते हैं ये जायमान यहाँ भी कर्तरी होगा कर्मणी होगा कर्तरी सुवर्ण से जो बनते हैं जो जन्म होते हैं सुवर्ण से जो जन्म होता है वो स्वर्णकार होगा ना कटक कुंडल आदि होंगे नहीं। नहीं। कटक कुंडल आदि वो सब सुवर्णाद तो जायानस्यकार दे करके कर्तरी हुआ कर्मणि हुआ निश्चय कर लेंगे नहीं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनि धातु दिवादि गणीय है दिवादिपे सन भी हो सकता है सर्वधातु के यक भी हो सकता है ये सब जागर जानना कठिन होगा किन्तु अगर आप इसको कर्मणी मान करके यक करेंगे जा होगा तो फिर क्या रूप बनेगा जन्यमान हो जाए तो जन्यमान पद्यमान हाँ। तो हो जाए सुवर्णा जायमान्य सुवर्णतम चास्वतम सुवर्ण से जिसकी जिसका जन्म होगा वो सुवर्ण ही होगा तो ये दृष्टान्त पता दिए इसी प्रकार की तथा तथा च तथा दिखाते हैं। तथा शब्द का अर्थाच तथा में सूत्र क्या लगता है थाल तो प्रकारों को कहेगा तो तथा में अभी क्या फिर विग्रह करेंगे? तेन प्रकार हैं। क्योंकि आगे तद के आगे थाल प्रत्यय कर दिया तद तो तो के आगे थाल प्रत्यय करने से दकार को कैसे हो, हो जाएगा नाम क्या हो तथा तो अरे थाल प्रत्योग प्रकार अर्थ में आए तेन प्रकार उस प्रकार ना, ना, ना, ना, करते तो जैसे दृष्टान्त दिखाया उसी प्रकार की तथा तो च्रह्मण जायम से ब्रह्मो ये नाम रूप कर्मात्मा का जगत ये कहा से उत्पन्न हुआ ब्रह्म से इसलिए ब्रह्म जगत का सारे पदार्थ ब्रह्मोत्व नही मुक्त होगा जीवन मुक्त हो गया तो, तो व्यवहार जितना जितना घटेगा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, ये ऐसा शास्त्र यही निश्चय कराएगा बार बार ब्रह्मो से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म ही है अभी हम प्रश्न करेंगे ब्रह्मो से कैसे उत्पन्न हुआ तो ये व्यंग कहती है ज्ञानी लोग कहते है टीका दे दिया सुगम कारण सुगम में क्या प्रत्यय हुआ घास नुना तो गम को तो वृद्धि नहीं होगी के लिए क्या चाहिए शू है, है गम से पूर्व में। गु होने से क्या प्रत्यय होगा पूर्व में अगर शू है प्रतिष्ठा जैसे कहते न सु ऐसे जैसे ना? सुपाना दियाईरा और अकृछ कठिन आराम से हो पूर्व में ईस दु ये रहेंगे तो पूर्व में सु है और यहाँ अकृच्र आराम से तो गम आगे क्या प्रत्ये हो गया खल खल का बचेगा तो हो गया सुगम निवार श्लोक उचारण करेंगे आगे थोड़ा पाठ संशोधन करना है एवं कर्तिकर्माधिकारक सटे निवारित अर्थात निवारण कर् कर्मादि कारक हुआ ना को घो करिए के नीचे कम निवारित शट कर शटक में तालु होता है दंता होता है तो का तो भी इतना दूर छोड़ कर के नहीं, नहीं थोड़ा साथ में बुद्धि को लेकर क्या जी वो परिणामी कारण कारण कारण हुआ हुआ तो तो लेट कर रिलीज़ तो एक सिद्धे अभी भेद दर्शीन भय आह कर्तृ कर्मादिकार षटक तो कारक कितने हो गृ कर्म आगे अधिकरण छूट गया है है क्या वो कारक कारक नहीं हैं एक आदि से कितने लगे फिर ये ये कारक षट्क सब का एकाधिष्ठान रूप सिद्धि पूरा नाम रूप कर्म सदी का अगर अधिष्ठान ब्रह्म ही हो गया तो कारण तो तो ये जितने होंगे सभी का अधिष्ठान भ्रम हो गया तो अधिष्ठान अधिष्ठान रूप सभी एक अधिष्ठान रूप हो गया इसमें समाज कैसे कहेंगे एकम अधिष्ठानम अधिष्ठान ल्यूटू एकम से तद अधिष्ठान एकाधिष्ठान आगे ना ना यस। है। का तापर्यस रूप स्वरूप एक अधिष्ठान है जिन लोगों का एकाधिष्ठान तो एक एकाधिष्ठान रूप है जिनका तो वो हमारा जो एकम से नहीं करने से फिर हमको उसी को ही जानना पड़ेगा जिससे हमारे प्रथम में भी बहुत ही रहना होगा एकम अधिष्ठान ये, एक एक एक ये, एक ये, ये सब वो सब एकाधिष्ठान हो गए एकाधिष्ठान ही जिनका स्वरूप है नहीं तो एक अधिष्ठान कर जैसे ये एक अधिष्ठान ये सबका अधिष्ठान एक अधिष्ठान रूप है जिनका नहीं है अभी तो अधिष्ठान अलग है तो अधिष्ठान इनका स्वरूप नहीं इनका स्वरूप अधिष्ठान है कैसा नहीं अधिष्ठान अलग होगा इसलिए एकम अधिष्ठानम ये साम ये ये ये सब एक इनका अधिष्ठान एक है, तो है अभी ये सब को कहेंगे एकाधिष्ठान अभी एकाधिष्ठान ये सबका रूप एकाधिष्ठान है रूप अर्थात इनका स्वरूप दोनों बहूरी जाना हो एकाधिष्ठान रूप उनका सिद्ध होने पर भी भेद सबका अधिष्ठान एक है फिर भी जो भेद देखते हैं उनको भय होता है भेद भेद षष्ट इसमें क्या सूत्र लगा भेद दर्शी न प्रातिपति को हो जाएगा भेद दर्शीन क्या सूत्र सूत्र नमस्ताक्ष तो विग्रह कैसा कहेंगे जो भेद देखने वाला तो है उसको होगा। स्वल्पमा जीवात्मा परमात्मो यह यह षति महात्मा वै तु स्व जीवात्मा जीवात्म पर स्वमी अंतर यहाँ मूढ़ात्मा संगठन तस्वीर व्यय अभी भाषित जीवात्म परमो इसमें घटक कितने है वो मुख्य ना घटक उसका निराकरण कर दीजिए भाई तो दूछी दूछी क्यों अन्य दो था और नहीं बढ़ पाएगा कारण चार होगा तो हम घटक तो तो को पूछा घटक मतलब आपको पूरा कहना होगा ना कितने है घटक चार तो अभी प्रथम जीवात्मा में कैसे समाज कहेगा जीव आत्मा ठीक है जीव आत्मा ऐसी आगे परम तो जीवात्मा परमात्मा हो गया आगे तो तो यहाँ तक दो समास हो गया ये दोनों समाज क्या समास जीवात्मा च परमात्मा च इति जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा नो प्रत पूर्व पद हो जाएगा जीवात्मा उसका प्रातिपद जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा नगे तो जीवात्मा परमात्मा हो स्व अपनी अंतरम कृत थोड़ा सा भी जो जीवात्मा परमात्मा में अंतर देखेगा अर्थात तो मैं अलग हूँ ईश्वर अलग है इस प्रकार की जो थोड़ा सा भेद करेगा यह मूढ़ात्मा संतिष्ठ मूढ़ात्मा संतिष्ठती भेद करता है तो मूढ़ात्मा मूढ़ात्मा में कैसे कहेंगे निवारित जो मूढ़ात्मा है तो कैसे कहेंगे मूढ़ आत्मा यश आत्मा अर्थात अंत उसका अंतकरण में यह रहना चाहिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ अभी नहीं होकर उसका कैसा है मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ अल्पम अंतरम करता है तो मूढ़ आत्मा यश्य मूढ़ अर्थात तो विपरीत मुह वैचित्य चित्त जैसा होना चाहिए उसका विपरीत हो जाना इसको कहते हैं मूढ़ तो मूढ़ आत्मा यश्य आत्मा का अंत करण जिसका है मूढ़ में दीर्घ उपाय के सूत्र से हो जाए अच्छा तो आत्मा तो, में क्या पते हुआ सत्र धातु यह मूढ़ात्मा संति तो, तो उसका पर होता है ऐसा कहा गया सामान्य भेद दर्शन करेगा तो वही भय होगा भाषितम दिया यह निष्ठा की निष्ठा किया और लूट करेंगे तो भाषण हो जाएगा टीका तो मतलब में स्वल्पम अपि अंतरम उपास्य उपासक रूपम भेदम कृत्वा श्लोक में दिया स्वल्पम अपि अंतरम कृत्वा थोड़ा सा भी अंतर करता है कैसा कहते उपास्य उपासक तो जो भेद करता है वो अपने आप को उपासक मानता है ना उपास्य मानता है उपासक और उपास्य मेरे से भिन्न है जो स्वल्पम अपनी अंतरम उपास्य उपासक रूपम भेदम कर उपासक भाव भेद भी अगर करेगा तो इसलिए भगवान भाषेकर विवेक चौड़ाम कहते हैं है स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रितिया विधि तो भक्ति होना चाहिए वही के अपना स्वरूप का अनुसंधान करना अर्थात ब्रह्माकार सबसे ऊंचा भक्ति है भेद किया तो कहते हैं उसको तो भय होगा इसलिए अर्थात भक्ति करेगा द्वित तो भक्ति करेगा तो भेद होगा किस भेद होगा जिसका भक्ति करते है उसी से भय होगा क्या भय होगा देखिए हमारा आराध्य देव सर्व सर्वशक्ति माँ तो हमसे थोड़ा सा पाप थो हो जाएगा तो तो उसी से ही भय होगा तो, तो इसलिए दूसरे लोग माँ है ना उससे क्या भय होगा माँ भी कभी पीटती है क्यों बहुत ज्यादा अगर नटखट होगा तो माँ भी पीटती है इसलिए वो उससे भी व्यक्त तो यहाँ वो बनी व्याख्या न कहा गया इसलिए जब तक द्वैता तो थोड़ा सा दर्शन है तब तक ये भय कारण से नया एक जैसा भिन्न मानते हैं और भिन्न भी कह देते हैं। उसका नीचे दिया है तो उसको लिखा तो है शायद केचित तो, ऐसा कुछ कह दिया कुछ लोग कहते हैं स्वरूप वहाँ दिए दिया है जो कि अद्वैत वेदंत के लिए नीचे तो, में कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं बोल करके शायद भगवान ने मदद करेंगे उसी श्लोक में है वो तो समान है रहते जो स्वात्म रूप का समान होता है, का है उसी श्लोक में भगवान भाष्यकार की तो और एक विधि है तो कैचित ऐसा कहते हैं, तो वो थोड़ा भेदं कृत्वा भेदं कृत्वा अर्थात भेदं, भेदं, भेदं कल्पय कल्पना करके ये जो इस प्रकार की भेद करता है तस्य भयं भाषितम इसको भय होता है ऐसे श्रुति में कहा गया मंत्र देते है कैतरे उपनिषद यदा एवो यस् उदरम अतर कुर अथ तस्वीर इत्याुतिया एतस्मिन् एतस्मिन् मनुष्य एक उदरमें उदर उदर में उदर उथ अपी का अर्थ अल्पम, तो अल्पम अंतरम अर्थात भेद क्लिप को तो उदरम अर्थात यहाँ पेट नहीं है तो अपी अर्ण अर्ण अल्पम थोड़ा सा भी अगर करेगा अंतरम अंतरम का भेद करेगा तो अपनी पद पर अर्थात आपने बुद्धि में ऐसा ही है कि थोड़ा सा भेद करता है मैं ईश्वर भिन्द हूँ अर्थात तस्वीर भयम भवती फिर उसको तो भय होगा भेद किया तो भय होगा जब भेद करता है अपने को व्यापक चैतन्य मान करके ना मनोबुद्धि में कहीं तादात्म्य करके तादात्म्य करके तो जब तक तो मनोबुद्धि में तादात्म्य किया होता है ये सत्य लग गए सत्य लग जाएगा तो दूसरे मनोबुद्धि रहेगा तो उसे तो भय निश्चित रूप से होगा इसलिए जब अर्थात हम व्यापक चैतन्य रूपये है असंग है इसलिए भय का कोई कारण नहीं है इस यहाँ श्लोक उच्चारण करेंगे बाबू शिव महाम से chouka je to že to je šíše